हैं कि संगति जीव मात्र को आनंद के घर की भिक्षा में लेकर खाने पड़े एक तेंग। दूसरे री करना पड़े कभी भी ब्रह्मजान का सत्संग और परमात्मा की प्राप्ति में लगे रहना चाहिए चांडाल के घर की भिक्षा खीतरे में खाने को मिले कभी भी अच्छा है अन्य ऐश्वर्यों से अन्य ऐश्वर्य भोगेगा तो फिर मरेगा नरकों में जाएगा लेकिन सत्संग का आश्रय लेगा तो सत्य स्वरूप परमात्मा में पहुंचेगा इसलिए नित्य भगवत चिंतन भगवत ध्यान और भगवत प्रसन्नता के लिए सेवा कार्य करना चाहिए आलस्य में अथवा भटकने में, में समय नहीं का चाहिए जैसा मन कहे ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा शास्त्र भगवान और सतगुरु कहते ऐसा करने से कल्याण होगा मन मुख होने से तो तबाह हो जाती है मन काम कामी मन क्रोधी मन खड़िया मन मोना मन अस्टावा करते रहते रह लाए मन के साथ जुड़ेगा तो तबाह कर देगा इसलिए गुरु मन के साथ भगवान के साथ आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा रहना चाहिए जब साधन भगन द्रव नहीं होगा तो मन तो उड़ा के लग जाएगा पर्वत तूफान नहीं उड़ाता लेकिन को तो साधारण हवा भी जाती है ऐसे परमात्मा है सुनेरु पर्वत के उसका आश्रय लेना संसार की चीजों का आश्रय लेना थोड़ा चले जाएगा हम्म राम जी आत्मज्ञान विचार बिना और से प्राप्त नहीं होता हाँ ऐसा नहीं कि आशीर्वाद कर दिया आत्मज्ञान हो जाएगा नहीं नहीं आशीर्वाद से और कोई फायदा होता है लेकिन साथ का केवल आशीर्वाद से नहीं होता गुरु उपदेश दे गए और आत्मजान का विचार करते करते आत्मा में परमात्मा में ठहरे दुख आए क्रोध आए उस समय देखे चिंता है उस समय मन में जो कार्य देखे बेकारों से खींच के नहीं जाए परिस्थितियों का दासन माने अंदर देखें सावधान रहे जब करें तीन घंटे में ध्यान तीन घंटे शास्त्र से बारह घंटे हो गए घंटे नींद में अठारह घंटे हो गए तभी भी छह आठ घंटे सेवा के लिए बच जाते जो समर्पित है गुरु की तो सेवा क्या करना गुरु को आत्मा आत्म ज्योति जताने के लिए तत्पर हो जाए आत्मा तो अपने पास परमात्मा तो है लेकिन दुखों का अंत क्यों नहीं होता उसको नहीं जाना योग वशिष्ट बार बार पढ़े तो मुक्ति का अनुभव हो जाएगा ऐसा बोलते तेज जोड़ देते हिष्ट के बार बार कथा सुनते हैं बार बार मन करते इसलिए मन में शांति आनंद रहता है समर्पित साधकों को गुरु सगुरु तो अच्छे है असगरे से भी जो साधन करते हो अच्छे और साधन करने वालों में से भी जिनको सिद्धियां मिलती अच्छे, वो जिन्होंने विचार त्याग है वह माता के गर्भ में कीट होकर भी कष्ट से न छूटेंगे जिन्होंने आत्म विचार त्यागा है, में कीड़े होते अंडे बनते, जो भी दुखों से नहीं छूटते इसलिए आत्म विचार खूब करना चाहिए फूल और पत्र के काटने में भी कुछ यत्न होता है परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता क्योंकि बौद्ध रूप को बौद्ध ही से जानता है हे राम जी जो जानने मात्र ज्ञान स्वरूप है उसमें स्थिति होने का क्या यत्न है आत्मा शुद्ध और अद्वैत रूप है और जगत भ्रम मात्र है जिसकी सत्यता पूर्वापर विचार से न पाइए उसको ब्रह्ममात्र जानिए और पूर्वापर विचार से जो स्थिर रहे उसको सत्य रूप जानिए इस जगत की सत्यता आदि अंत में नहीं है इससे स्वप्नवत है आत्म विचार करें आत्मा में शांति पाए तो फिर आत्म विचार भी शांत हो जाता फिर मन इधर उधर जाता फिर घुमा फिरा फिर आत्मा परमात्मा मंगल ही मंगल हो जाए कल्याण कल्याण हे राम जी आदि जो शुद्ध परमात्मा से चित्त संवेदन फुरा है वह कलना रूप होके स्थित हुआ है उसी से दृश्य सत्य हो भासता है आत्मा के प्रमाद से मोह में प्राप्त हुआ है और चित्त के फुरने से चिर पर्यंत जगत में मग्न हो रहा है वह मन असत्य रूप है और उस मन में ही संपूर्ण जगत विस्तारा है जिससे अनेक दुखों को प्राप्त हुआ है जैसे बालक अपनी परछाई में बैताल कल्पकर आप ही भयवान होता है वही मन जब संसार की वासना को त्याग कर आत्मपद में स्थित होता है तब जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है वैसे ही एक क्षण में सब दुख नष्ट हो जाते हैं सूरज उगने से अंधकार नष्ट हो जाता है ऐसे उस आत्म परमात्मा के अनुभव से सारे दुख नष्ट हो जाते सारे बंधन नष्ट हो जाते राम जी ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास से प्राप्त न हो इसे जब आत्मपद का अभ्यास कीजिएगा तब वह प्राप्त होगा आत्मपद के अभ्यास किए से आत्मन निकट भासता है और संसार दूर भासता है जब जगत का अभ्यास दृढ़ होता है तब जगत निकट भासता है और आत्मा दूर भासता है हे राम जी जो मूर्ख मनुष्य हैं उसको अभय पद में भय होता है जैसे पथिक को दूर से वृक्ष में बैताल कल्पना होती है और भय पाता है वैसे ही चित्त की वासना से जीव भय पाता है ज्ञान भाषता है क्या घटना घटी क्या हुआ वो अंतर्यामी चेतना हो जाती है शुद्ध अंत में अपना चेतना अंतर्यामी बने के प्रसाद को पा लेती है अशुद्ध मन होता है तो फिर नहीं पता चलता है इसलिए शुद्ध मन वाले के अंतरात्मा का आवाज सही होता है बड़ों की और महापुरुषों के आशीर्वाद इसीलिए लेकिन अशुद्ध वाले का शुद्ध भाव अपने को मदद करता है थोड़ा सा ये पढ़ बस गुलाब का फूल खिला है और सुहास प्रसारित कर रहा है कईयों को आकर्षित कर रहा है तो उसकी खिलने की और आकर्षित करने की योग्यता गहराई से देखो तो मूल के कारण है ऐसे किसी आदमी की ऊंचाई महक योग्यता दिखती है तो जाने अनजाने उसमें जहाँ से मनोवृत्ति फूर्ती है उस मूल में थोड़ी बहुत गहरी यात्रा की है आ, क्या बात तभी यह ऊंचाई मिली है आ, जीवन विकास है एक सा एक है पता चलता तो कोई ऐसे पढ़ता तो लगता करें, है कौन सा किताब है मंगवाओ फिर बोलते बापू ये तो अपना चाचा चोरा लागे हम एकदम चोट करें क्या धोखाधड़ी के कारण आदमी ऊंचा हो जाता तो सब क्रूर आदमी बाज लोग ऊंचे उठ जाते वास्तव में में ऊंचे उठे हुए व्यक्ति ने अनजाने एकत्व एक का आदर किया है अनजाने में समता की कुछ महक उसने पाई है दुनिया के सारे दोषों का मूल कारण है देह का अहंकार जगत में सत्य बुद्धि और विषय विकारों से सुख लेने की इच्छा सारे दुखों का विघ्नों का बीमारियों का यही मूल कारण है आर आवती पेढ़ी ने अन्याय नहीं था पुस्तक कैसे था कैसे ढूंढा रहे तो भी नहीं रहे पुस्तक आवती पीढ़ी माटे फिर पूरा रहस्य आ पेढ़ी ने मल्यू दत्तात्रेय ना जमाना में सारे सुखों का सफलता का मूल है जाने जाने शरीर की अंतमता से दूर हो जाना आत्मा में आना और सारे दुखों का मूल है आत्मा से बिकुटे होके शरीर में आसक्ति पद पदार में पदार्थों सारे दुखों का मूल है सारे दुखों का मूल है शरीर में आसक्ति वस्तुओं में आ सकते है संसार में आ सकते है और सारे सुखों का मूल है परमात्मा में प्रीति देह अध्यास से थोड़ा ऊपर। देखो बच्चा है तो देहाध्यास नहीं तो कितना सुखी रहता है शरीर का अहंकार नहीं है इधर बिठा दो उधर बिठा दो ये खिला दो जाए। इसके गोद में आए उसके गोद में जब अहंकार आता है मैं मेरा तो हो जाती अहंकार देह का अहंकार ही सब मूलों का सब दुखों का मूल है और आत्मा की प्रीति सब सुखों का मूल है हाँ जी अहमता ममता और जगत की आसक्ति से ऊपर उठ जाना जो आदमी कार्य के लिए कार्य करता है फलेच्छा की लोलुकता जितनी कम होती है उतने अंश में वह ऊंचा उठता है और सफल होता है सफलता का रहस्य है आत्मश्रद्धा आत्मप्रीति आत्म, आत्म अंतर्मुखता प्राणी मात्र के लिए प्रेम परहित पारायणता ये सफलता की कुंजी है साई गोत चढ़े दीय सुखी थे पंजे भाव रहने कवहणा है अरे एक भेन आए तो पंजन भावरों पार करी थे बेचारी सदोरी न्याणी आए आत्मा परमात्मा के पाए शिहले चढ़ेह जो कुल बदलापुर <laughs> में सिंह जो कु आया कि, कि जो सि आत्मा ही सिंह है आत्मा परमात्मा के सानिध्य से ही सारा मंगल होता है हाँ जी एक बच्चे ने अपने भाई से कहा पिताजी तुझे पीटेंगे भाई ने कहा पीटेंगे तो पीटेंगे मेरी भलाई के लिए पीटेंगे इससे तो तुझे क्या मिलेगा तो ऐसे ही मन अगर कहने लगे कि तुम पर यह मुसीबत पड़ेगी भविष्य में यह दुख होगा भय होगा तो निश्चिंत रहो कि अगर परमात्मा दुख क्लेश आदि देगा तो हमारी भलाई के लिए देगा अगर हम पिता की आज्ञा मानते हैं वे चाहते हैं वैसे हम करते है तो पिता पागल थोड़े हुए की हमें पीटेंगे ऐसे ही सृष्टि करता परमात्मा पागल थोड़े ही है की हमें दुख देंगे दुख तो तब देंगे जब हम गलत मार्ग पर जाएंगे गलत रास्ते जाते हैं तो ठीक रास्ते पर लगाने के लिए दुख देंगे दुख आएगा तभी जगन्यता का द्वार मिलेगा परमात्मा सभी के परम सोहरद है वे सुख भी देते हैं तो हित के लिए और दुख भी देते हैं तो हित के लिए भविष्य के दुख की कल्पना करके घबराना चिंतित होना भयभीत होना बिल्कुल जरूरी नहीं है जो आया अच्छे काम करे मेहमानी करेगा तो घबराएगा दुख हो बूथीफोन करवाने कि आकर्षणों से रहित हैं सहज और स्वाभाविक हैं, उतने ही आंतरिक स्तोत्र से जुड़े हुए हैं और सफल होते हैं। जितना बाह्य परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं आंतरिक स्तोत्र से संबंध छिन्न भिन्न कर देते है उतने ही हमारे सुंदर ऐसी सुंदर आयोजन भी मिट्टी में मिल जाते है सुंदर से सुंदर आयोजन सुंदर ऐसी से सुंदर सेवा सा मिट्टी में मिल जाएगा सुंदर से सुंदर वाह हा परमात्मा से एक होके सचाई से काम करना चाहिए ने साबरमती जी ने जेनेचार मतलब की सब चेस्टाएं करो सफल होना है तो अंतरयामी भगवान तो देखता है छुप छुप के कितना भी करो देर सबेर बात खुले जाती है भीतर नहीं। वाला खून खांसी खुशी भीख मांगन मदपान रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहां खैर खून खांसी खुशी रहीमन एक बड़ा सत्संगी लड़का था उसकी शादी के दिन आए उसको सजा दजा के दुल्हा बना के ले जा रहे थे मराठी लोग रास्ते में एक संत बैठे थे तो लड़का सत्संग था देखा के संत महाराज बैठे तो हम दुल्हा बनकर ऊपर घोड़े पे कैसे जाए और घोड़े से उतर गया और संत महात्मा को प्रणाम किया तो महात्मा ने पूछा कौन क्या नाम है तेरा भैया मेरा नाम रज़ब है रज्जब है रज्जब संत बड़ी ऊंची कमाई के धनी थे दादू दीन महाराज तो दादू दीन ने हंसते हुए कहा के रज्जब तूने गजब किया माथे बांधा मोड़ आया था हरी भजन को चला न रखे और बोले बाबा जी नहीं करने जाता हूँ शादी अब यहीं है तो फिर वो बाराती बोलने लगे उसका बाप बोलने लगा चलो चलो बोले नहीं करना चाहिए अरे तो ये तो दुल्हाई के वेश में मेरे को महा महादुल्हा मिल गया गुरु जी उपदेश दे दिए आप नहीं जाता फिर कुटुबियों ने बाबा जी को बोला बाबा जी ने बोला अच्छा तो भाई तू तो शादी कर ले संसार में रह के भजन करना बोले महाराज संसार में तो वातावरण भी संसार होता है राग रे से वो चार कपाती उधर भजन करके कोई मुक्त हो गया ही तुमने देखा नहीं आप तो बस हम हमको आपने जगा दिया बराती झक मार के रह गए वापस गए और वो रज्जब मुसलमान लड़का था लेकिन दादू दीनदयाल महाराज का पक्का चलाऊंगे उसके तो बहुत कहावतें हैं रज्जब तूने गाथे बाँधा मोर आया था हरी भजन को चला न रखी और बोले महाराज नहीं जाऊंगा न रखी ओर ईश्वर की ओर चलता था मुसलमान लेकिन हिंदू साधुओं का संत संतों के शरण में आया बड़ी ऊंची कमाई के धनी हुए रज्जत दूसरे एक संत थे भगवान किस व्यक्ति को कहां से उठाकर कितना ऊंचा कर दे भगवान की लीला निराली? नाबाजी महाराज उनके पिता चले गए थे अकाल पड़ा, छोटे बालक थे ना भाजी माँ उस बेचारे होंगे बालक का पोषण नहीं कर सकती थी तो सुब के माता जी उस बेटे को जंगल में छोड़ के आ गए अकाल पड़ा खिलाने के है नहीं आप तो भूखी मर रहे हो बेटे की भूख देखी नहीं जाती जंगल में छोड़ के आ वहाँ से कुछ ही घंटों के बाद एक संत पसार हुए अग्रदास उनकी नजर पड़ी देखा कि बालक तो अकेला है इसका कोई नहीं कोई नहीं तो क्या विश्वसत्व तो है बालक को उठा लिया अग्रदास अपने आश्रम में ले गए धीरे धीरे उनको सत्संग का भक्ति का ज्ञान का प्रीति का रंग लगा हाँ इतने बड़े ऊंचे कुटी के संत बन गए माँ तोलावार बिचारी हमने सुनिए कथा माँ तो बेचारी दैनीय हालत में थी इसलिए छोड़ गए लेकिन भगवान ने उसको कैसे ऊंचा कर लिया तो नाभाजी को अग्रदास गुरु मिले और अग्रदास ने आज्ञा की कैसे आज्ञा की एक बार अग्रदास ध्यान भजन में बैठे थे अब किसी भगत की प्रार्थना आई कि मेरा जहाज डूब रहा है गुरु जी आप ही बचाएं तो गुरु जी अग्रदास तो ध्यान भजन में थे नाभाजी ने भगवान का चिंतन करके उसको बुला ऐसे करो जहाज़ तूफान से बच जाएगा गुरुजी का ध्यान भजन में विघ्न न डालो और जहाज डूबने से बच गया जब अग्रदास जी उठे तो भक्त ने आके बताया कि फलाने दिन हम आए थे हमारे को बड़ी तकलीफ थी आपके शिष्य ने हमको दिया पानी भगवान का चिंतन करके जाओ हम मुसीबत से बच गए अग्रदास को पता चला कि नाभाजी की बड़ी अच्छी कमाई है फिर अग्रदास ने आज्ञा किया कि तुम भक्तों के चरित्र लिखो भावना के बल से भगवान भक्तों के कार्य सफल करते हैं भक्तों के कार्य संवारने के लिए भगवान अपनी लीला करते हैं इस प्रकार का भक्ति श्रद्धा भक्ति बड़े ऐसा ग्रंथ लिखो तो नाबाजी ने भक्तमाल नाम का ग्रंथ लिखा बड़ा मशहूर है भक्तमाल और उसमें कहा के अग्रदास गुरु कृपा की अग्रदास गुरु की कृपा से ये हमने भक्तमान लिखा तो नाबाजी इतने ऊंचे कोटि के संत थे कि संत तुलसीदास महाराज उनके दर्शन करने गए थे नाभाजी आए थे तुलसीदास का दर्शन करने कर। तो तुलसीदास ही ध्यान में बैठे थे तो सेवक ने वापस लौटा दिया जब ध्यान में से उठे तो बोला कि नाभाजी महाराज आए थे तुलसीदास ने कहा तुम्हें तो, तो ध्यान में था मेरे को बता देते अच्छा तो अब कल को हम ही चले जाएँगे तो संत तुलसीदास कहे नाभाजी के पास तो नाभाजी का जो भक्तमाल ग्रंथ था वो एक खंड का जैसे भी तो पूर्ण हो रहा था तो उस विषय में भंडारा था तो सारे साधु अतिथि सब बैठ गए थे आश्रम का बरामदा भर गया था जूते चप्पल बाहर पड़े थे तुलसीदास गए तो वहीं जूते चप्पलों पर बैठ गए पतले तो बाँटने वाले ने बांट दिया दोनों भी बांट दिया ये तो लेट पहुँचे तुलसीदास वहीं जूतों में, में बैठ गए तो मालपुए और खीर बनी थी तो मालपुए बढ़ते बढ़ते गए तो तुलसीदास ने हाथ में मालपुए ले लिए अब खीर किसमें ले तो किसी संत का जूता था चमड़े का और उठा के बोले इसमें खीर डाल दे तो खीर बांटने वाले ने बोला है तो तिलक और तुलसी की माला और जूते में खीर लेने वाले तुम गजब के आदमी हो कौन हो तुलसी जाके मुख से धोखे निक से राम ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम तो बांटने वाला समझ गया जी तो तुलसीदास है जाकर नाभाजी महाराज को बोला कि सब लोग बैठ गए थे देर से आए तो जूतियों में बैठ गए हाथ में तो माल पो लिए ले। लेकिन दोनों की जगह पर जूते में खीर ले ली हमने पूछा तो बोले तुलसी जाके मुख से धोखे निक राम ताके पग की पग मेरे तन को चाम ओहो नाभाजी महाराज से रहा नहीं गया उनके तो आँखों से आंसू आए जहाँ जूतियों में बैठे थे तुलसीदास उनको गले लगे सर सर आँसू ब दो और दो चार आंख थी लेकिन आनंद स्वरूप दोनों में राम एक ही था नाभाजी महाराज ने कहा आज मेरे भक्त माल की एक जो प्रसंग है जैसे 108 दाने में मेरू की कमी थी आज मेरे को ये तुलसीदास रूपी मेरू संत मिल गए मेरा भक्त अब सफल हो गया कहाँ तो माँ जंगल में छोड़ थी कहा अग्रदास महाराज ने उठाकर उनको संस्कार भरे और भक्तमाल जैसा ऐसा प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ लिखने की क्षमता महाराज गले लगे। गिरे में गिरा जीव बालक उठाने वाला कैसे उठा देता है बेईमानी ना करे कपट ना करे छल कपट वाले का तो करा करा चौपट हो जाता है नारायण हरी नारायण हरी ओ सहनाभवतु करवावे घुन सहवीय मा तेजस्वी तमस्तु शांति शांति शांति संसार से सुख लेने की इच्छा ये सारे दुखों का मूल है ऐसा दुख तो नरक में भी नहीं है जो तृष्णावान को दुख है और ऐसा सुख तो ब्रह्मलोक में भी नहीं है कि जिसने तृष्णा त्याग और जो अंत में सुख का अनुभव करता है दरिद्र दरिद्र कौन है विशाल तृष्णा वेरी पुअर लिटिल डिजायर लिटिल पुअर नो डिजायर नो पुआ रिचेस्ट एंड रिचेस्ट मोर इ मनुष्य को परमात्मा के सुख से बाहर ले जाती सारी धरती का राज मिल जाए लेकिन अंदर में डिजायर है इच्छाएं हैं, ये मिले ये करूं, मैं ये होना चाहिए ये नहीं, नहीं वो आदमी मुसीबत में पड़ेगा गाड़ी नींद इच्छा दब जाती है आराम से सोते सुबह इच्छाएं स्पीड में नहीं होती तो शांति होती है और इच्छा ने स्पीड पकड़ा भागे आलस्य नहीं और इच्छा नहीं ये दो एक साथ बड़ा पुरुषार्थ आलस्य डाल आदमी बोले कोई इच्छा नहीं है लेकिन वो योग्यता भी तो नहीं है योग्यता है लेकिन इच्छा नहीं है तो उसकी योग्यता दूसरों के हित में लगेगी और दूसरों के हित में लगने से योग्यता अपनी वासना निवृत्त करा देगी और सुख देने की शास्त्र के अनुकूल ऐसा नहीं की और सुख दे फिल्म दिखाए को शराब पिला दे, नहीं, शास्त्र दूसरों के काम आए और जाए गुरु क्यों पड़ोसी की हो जाए हमारी जा, जा, इच्छा मिट जाए और बड़ा ग्रेट आदमी हो जाए ग्रेट। इच्छा को मिटाने के लिए ही जप है लेकिन लोग जप भी करते तो ये चीज मिले ये चीज मिलती है फिर वैसे तरह से। इच्छा तृष्णा मिटाने के लिए व्रत है जप है स्नान है दान है ऐसा जितने अंश में इच्छाएं वास्ताएं मिट्टी है उतने अंश में जो सुख का एहसास करता चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच तूतोपूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती तो बाबू जो चाह के बिना श्री कृष्ण की द्वारिका कैसे इतनी चलती थी सोने की भगवान राम अयोध्या का राज चलाते थे जनक राजा राज चलाते थे तो, तो इच्छा होगी तभी तो काम होता है तो कैसे होगा इतने बड़े आश्रम और इतनी बड़ी संस्थाएं ये भी तो इच्छा होती तभी तो, तो चलेगा ठीक इच्छा होती लेकिन सुख लेने की इच्छा भोग भोगने की इच्छा बड़ा कहलाने की इच्छा ये चीजें बनी रहे राज्य बना रहे द्वारका बनी रहे और मैं सुखी रहूं ये इच्छा श्री कृष्ण में नहीं श्री कृष्ण इच्छा रहित पद में है कामी आदमी भले कृष्ण को कामी देखे उनके ऊपर पाप लगता है जो चोर है उसको चोर बोलने से चोर को चोरी से जितना पाप लगता है उतना ही चोर बोलने वाले से लगता है लेकिन वो चोर नहीं है और फिर तुम उसको चोर बोलते हो तो तुम्हारे को दिग्ना पाप लगता है ऐसे श्री कृष्ण कामी नहीं है और कृष्ण को कामी की नजर से देखे तो दिग्ना पाप लगता है कृष्ण जी, जी को जन को, तो को संसारी देखे तो गलती है।, है एक होती है है दूसरी होती इच्छा नहीं मूल से ही इच्छा नहीं डिजायर लेस एकदम और दूसरा डिजायर में सत्यता लेस ट्रुथलेस ट्रूथलेस डिजायर में नहीं इच्छा में सत्य बुद्धि नहीं है तो तीन प्रकार के काम होते हैं एक इच्छा से होते हैं, दूसरे अनिच्छा से होते हैं और तीसरे प्रारब्ध वेग से जैसे श्वास चलता है आप इच्छा करो ना करो श्वास तो चलेगा खाना पचता है खून बनता है आप इच्छा नहीं करो तभी भी है तो। आपकी तो इच्छा नहीं लेकिन पड़ोसी ने कहा भैया जरा ये उठवा दीजा जरा ये कर लीजिए जरा चलो आपकी इच्छा तो नहीं उसकी इच्छा को जरा मान देने के लिए कर उसको बोले अनिच्छा प्राप्त अपने को सत्संग करने की इच्छा नहीं है लेकिन दूसरे लोग आके बैठे तो चलो उनकी इच्छा से अपने सत्संग हो गया मैं सत्संग करूं लोग आए मुझे दक्षिणा दे अथवा लोगों का मंगल करूं फलाना करूं ये भी ज्ञानवान के चित्त में इच्छा नहीं रहती वो तो सबके अंदर अपना मंगल स्वरूप देखते तो लोक मांगल्य की भी ज्ञानी के चित्त में देय त्याग नहीं, नहीं तो बहुत ऊंची बात है इसको सुनने मात्र से जीव ज्ञान के मार्ग में गति कर सकता है ऐसी बात है सूक्ष्म बात है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज बोल रहे हैं और राम जी सुन रहे हैं भगवान राम जो सांभे ये आवा कलयुग मानवी ने सांभवा मा ये पुरुषोत्तम मासदशी नो दिवस अपनी इच्छा दुख भय रा बंगला ने, ने मरिय तो कोई दिन झूपड़ी मई ओधावजी राम राखे कोई दिन फरवा गाड़ियो ने मोटर तो कोई दिन हालता जाइए ओधावाजी राखे तो ये इच्छा रहित सहज स्वाभाविक जीवन आदमी को परमात्मा शांति से भर देता है परमात्मा सुख से भर देता है मुझे जिंदगी सा ही आए यही आये माँ मरित माँ दुबई में शादी कर फलाना ये सब